नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट मेरे साथ यानी अंजलि के साथ मिलते रहिए मिलाते रहिए सुनते रहिए मुस्कुराना मत भूलिए <laughs> मुस्कुराना ही तो थी जीवन है <laughs> सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट विशेष मुलाकात में आज हमारे साथ हैं मुंबई के डायरेक्टर दिलीप देव जी दिलीप देव जी आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद सिस्टर संगीता हम चाहेंगे आपके बारे में जाने आप अपना परिचय दीजिए। मैं बेसिकली रांची झारखंड से हूँ लेकिन पिछले 18 सालों से मुंबई में फिल्म एडिटिंग कर रहा हूँ तो फिल्म एडिटिंग की जो शुरुआत हुई वो अलग कहानी है उसके पीछे की एडिटि, एडिटिंग डिपार्टमेंट ही क्यों क्योंकि जब मैं रांची में था तो मैं स्टेज और थिएटर आर्टिस्ट था और एक्टिंग के जरिए मैं वहां पर दूरदर्शन में गया और रांची दूरदर्शन में काम करते हुए मेरा सलेक्शन हुआ था दिल्ली के एक सीरियल के लिए जिसकी शुट, पूरी शूटिंग बनारस में हुई थी और उस वक्त वो जो सीरियल बन रही थी गली आगे मुड़ती है उसमें दूरदर्शन के सेलेक्टेड डायरेक्टर्स थे जयपुर से थे गोरखपुर से थे बनारस से थे और उसके बाद रांची से भी थे तो रांची के जो डायरेक्टर थे वो मुझे यहाँ से चूज करके लेकर गए थे वहां पर और वहां पर जो एपिसोड डायरेक्टर थे वो श्रीधर एन जोशी वो महात्मा गांधी के ऊपर जो फिल्म बनी थी इंटरनेशनल फिल्म डायरेक्टेड बाय रिचर्ड एटेनबेरो चौथे पांचवें असिस्टेंट थे असिस्टेंट डायरेक्टर तो उनसे मुखातिब होकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और उस वक्त मेरे इंटरेस्ट को जानते हुए उन्होंने कहा कि तुम आ, एक्टिंग में क्यों आए हो क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट तो डायरेक्शन की तरफ है स्टोरी टेलिंग की तरफ है एंड टू लर्न द स्टोरी टेलिंग एंड डायरेक्श एंड यू शुड इन इन एडिटिंग तो उस वक्त पहली बार मैं एडिटिंग शब्द से परिचित हुआ और उसके बाद उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि एडिटिंग सीखने के लिए तुम्हें पुणे जाना चाहिए एफ फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और उनके दिशा निर्देश पर मैं पुणे चला गया वहां पर मैंने जानकारियां इकट्ठा की और जो उस वक्त के जो डिपार्टमेंट हेड थे एडिटिंग के श्री नारायणन जी तो उन्होंने मुझे पूरा घुमाया कैंपस और उसके बाद उस वक्त की स्थिति से अवगत कराया कि एफटीआई का सिलेबस ऑलरेडी दो साल डिले चल रहा था सेशन दो साल डिले चल दिले रहा दिले। था दो साल कभी कभी वो तीन साल भी हो सकता है उसमें अव्यवस्था उस वक्त की मैनेजमेंट की वैसी थी okay. तो उन्होंने कहा कि यहां से निकलने के बाद भी स्थिति ये होती है कि तीन सालों का कोर्स करने के बाद जब आप फील्ड में जाएंगे तो अगेन यू हैव टू सर्च द जॉब आपके पास सिर्फ एक डिग्री होगी एक नॉलेज होगा वो टू गेन दर्क यू नीड टू फाइंड द जॉब तो उसके लिए सारी चीजें तो इतनी सारी अनिश्चितता थी उस वक्त मुझे ख्याल आया कि क्यों ना इतने अनिश्चितताओं के बजाय एक चीज निश्चित कर लू कि उसी फील्ड में रहकर मैं सीखू भी और काम भी करूं दोनों और उसके बाद मैंने कोशिश कर दी 2000 दिसंबर में मैं चला गया मुंबई झारखंड से रांची से सीधे मुंबई, से मुंबई और ये सिर्फ हुआ एक ड्रीम की वजह से तो आपने जो कहा कि आप वहां पे शुरू किया आप तो आपके फैमिली में ये है या लाइक आपने फैमिली से हट के ये सब चीजें किए ये ये न सिर्फ मेरी फैमिली से हटकर है, से हट है। पूरे रांची से हटकर हाँ, है अच्छा पूरे रांची से हटकर जी क्योंकि हमारा पुश्तैनी मकान लोहरदगा जिले में है जो इस वक्त नक्सलाइड इन्फेक्टेड है बहुत ज्यादा लेकिन अभी बहुत सारा कम हो गया है तो वहां से हटकर हम लोग रांची जो एरिया है वो छोटनापुर राज के नाम से जाना जाता है तो छोटनापुर महाराजा साहब जो है उस इलाके में हम लोग रहे हैं मेरा जन्म वगैरह सब कुछ वहीं पर हुआ है तो उस पूरे इलाके के लिए मैं थिएटर का एक ऐसा आर्टिस्ट था जिसको लोग बहुत प्यार करते थे और जब मैं गया वहां से निकला तो बहुत सारे लोगों की आशाएं थी उससे पहले में भी कुछ कुछ ऐसे काम किया था जिससे परिवार वालों का मेरे पिताजी का बहुत विश्वास था क्योंकि मैं एनसीसी में था तो डिसिप्लिन लाइफ मैंने बहुत ज्यादा जी तो उस डिसिप्लिन लाइफ को जीते हुए मैंने जो अचीव किया था कि पहले अटेम्प्ट में ही दिल्ली जाकर रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट करना ये बहुत, बहुत, बहुत रेयर अचीवमेंट होता था उस वक्त के लिए क्योंकि हमारे साथ सीनियर्स कई ऐसे थे जो दो तीन चार सालों से ट्राई कर रहे थे उनका सिलेक्शन नहीं होता था तो आप लग और नाइनटी में मेरा वो सिलेक्शन हो गया था तो मेरी जो चाहत थी जो मेहनत थी और जो थोड़ा सा अचीव कर लिया था तो उससे पिताजी को बहुत भरोसा हो गया था हाँ एक चीज थी, थी कि हमारी फैमिली में कोई ऐसा नहीं किया आज तक तो उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। तो उनका ऑब्जेक्शन सिर्फ ये था कि एक्टिंग के लिए नहीं जाना है वो आपको जाना है तो किसी टेक्निकल फील्ड के लिए जाना है उसका रीजन उन्होंने सबसे बड़ा दिया कि हम लोग बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है तो एक्टिंग के लिए मुंबई में जो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए हम लोग नहीं दे सकते है और टेक्निकल लाइन से अगर आप जाते हैं तो आप काम तो उसी फील्ड में कर रहे हैं आपकी क्रिएटिविटी तो आप उसी में दिखा रहे हैं लेकिन आपको जल्दी अर्न करके खुद को सपोर्ट करने का एक साधन क्रिएट हो जाता है तो इस वजह से उन्होंने हमें जाने दिया वहां पर और जब हम मुंबई पहुंचे उसके बाद तो फिर उस वक्त क्या होता था की पीसीओ होता था तो हम लोग ढेर सारा मैं क्वाइंस लेके चला करता था एक, -एक रुपये का आ, और क्यों बहुत सारे नंबर और बहुत सारे नंबर्स तो बहुत सारे नंबर्स लिस्ट बना लिया करते थे और उसके बाद किसी पीसीओ में गए और वहां से सारी लिस्ट निकाला स्टूडियो का कि सर मैं ये हूं और मैं आपके स्टूडियो में काम करना चाहता हूं चारता। तो इस तरह से करते करते वो 10, 12 इस तरह के प्वाइंट खत्म होते थे तब तक दूसरे लोग आ जाते थे बोलते थे क्या पूरे दिन भर फोन करना है क्या <laughs> तो हमारे स्ट्रगल का दौर इस तरीके से चलता था उस <laughs> समय ना मोबाइल था ना कुछ था बिल्कुल नहीं था और एक लिस्ट निकालनी पड़ती थी और वो भी क्या होता था की स्टूडियोज के लिस्ट उस वक्त के कुछ डायरेक्टर होते थे फिल्म डायरेक्टर हाँ, तो वहाँ पर बैठकर हम लोग पूरे नोट कर लिया करते थे और उसके बाद हमारा हर रोज का स्ट्रगल ऐसा शुरू होता था कई लोगों ने कई जानकार थे वहां से जो हमसे पहले स्ट्रगल कर रहे थे उन्हों... आप किसी को जानते नहीं थे मुंबई में जब आप आए मैं था, जानता वेसे? था वहां से रांची से एक लोग थे आ, कुछ लोग थे एक मेरी बुआ भी वहां रहती थी तो उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया उस वक्त उन्होंने कहा कि जब तक रहना आप हाँ रहो यहाँ पे रहो तो उस बुआ का आशीर्वाद बहुत ज्यादा रहा मेरे ऊपर और बुआ ना सिर्फ मेरे लिए क्योंकि मेरे जैसे और तीन लोग रहते थे जो उनके घर पर रहते थे और बुआ सुबह में खाना खिलाकर भेज देती थी कि जाओ जाकर तुम लोग संघर्ष करो संघर्ष करो <laughs> ऐसा हो गया था अब तो बुआ नहीं रही लेकिन हमेशा याद आती, याद आती। और धीरे धीरे फिर आपको हाँ धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि इसी तरह से जब मैं घूमता रहा घूमता रहा तो फिर एक स्टूडियो में यू ही चला गया जिसका कभी मैंने किसी लिस्ट में मैंने नाम नहीं नोट किया था कहीं से मुझे फोन नंबर नहीं मिला था जब इस तरह से घूम रहा था तो एक चौल जो बोलते हैं मुंबई में झोपड़पट्टी जो है तो उस इलाके में खूबसूरत सा अंदर में डेकोरेटेड ऑफिस था महाडा की बात कर रहे हैं महाडा हाँ। की आदर्श नगर महाडा की बात कर महादा कर महादा की, हाँ हाँ। की बात कर रहे हैं। तो वहां पर जब मैं गया तो देखा कि बोला खूबसूरत सा जगह है और उसके आसपास साउंड के बड़े अच्छे स्टूडियोस थे तो मैं वहां घुस गया और जब मैं उसके अंदर गया तो वहाँ की रिसेप्शनिस्ट थी बोले की अच्छा ये है की मैंने उनको रिज्यूम दिया अपना ऐसी ऐसी बात है बोले अच्छा ठीक है मैं बात करती हूँ तो अंदर गई और उनके बाद जो उस ऑफिस मैनेजर जो थे उनके पास मुझे लेकर गए। तो उन्होंने कहा कि हमें तो एक उन्होंने कहा कि मुझे एक केयर टेकर के जैसे की जरूरत है एडिटिंग में और जो सारा काम कर सके ऑफिस के लेके अगर कोई नहीं है तो पानी पिलाना ऑफिस देखना टेलीफोन रिसीव करना सारा काम वो कर सके मैं बोला सर वो मैं ही हूँ <laughs> मैंने उनको कहा मैं ही हूँ और इनका नाम है श्री ब्रह्मदत्त कौशिक जी ये सतीश कौशिक जी के बड़े भाई बड़े भाई हाँ तो इन्होने उस वक्त कहा कि ठीक है एक महीना बाद में आपको बुलाऊंगा या मैं बताऊंगा आपको क्योंकि हमारी एक फिल्म की शूटिंग हो रही है बधाई हो बधाई जिसमें अनिल कपूर ने मोटे कैरेक्टर हाँ, का रोल हाँ, किया था तो मैंने सोचा कि मेरी किस्मत में हिंदी फिल्म काम करने आया हूं और मुझे भोजपुरी फिल्म जैसी मिल रही है बधाई हो बधाई टाइटल फिर भी एक खुशी थी कि मुझे किसी ने रखा और उन्होंने कहा कि मैं आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ यहाँ से आपको शुरू करना है आपको प्रूव करना है प्रूव करना हाँ आपको प्रूव करना है और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको अपनी हिन्दी सुधारनी है हमारी जो हिंदी थी वो मुंबई की हिंदी से मैच नहीं करती थी हाँ, क्योंकि वहां की प्योर है झारखंड की हिंदी बहुत, बहुत प्योर है, है हाँ, होती हाँ, हाँ। और वो एकेडमिक हिंदी है एकेडमिक हिंदी है, है तो एकेडमिक हिंदी काफी प्योर होती है व्याकरण वगैरह का बहुत रखना पड़ता है हाँ उस वक्त भी उस हिंदी में जो वहाँ के हिंदी में मैं नहीं था हम होते हम होते थे हाँ तो वहाँ पर वो सारी चीजों को सुधारना पड़ा बोले कि यहां की खाना भोजन हाँ, भोजन हाँ, सारी हैं। और हम जाएंगे सिंगुलर हम सिंगर होता सिंगुलर था सिंगुलर और प्लुरल के लिए हो जाता था हम लोग हम लोग ऐसी चीजें तो बोले की नहीं नहीं यहाँ की हिंदी आपको सीखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ की हिंदी जब तक आप सीखेंगे नहीं यहाँ के लोगों से आप काम नहीं कर पाएंगे तो वो बहुत बड़े चैलेंज मेरे लिए था और उनकी चीज था की आपको खाना मिल जाएगा यहाँ पर भोजन मिल जाएगा आपको आप भोजन खाइए और काम कीजिए चलिए नहीं मांगेंगे आप अच्छा <laughs> वो हम देखेंगे विदाउट हाँ वो हम देखेंगे आपको कि की आप कीज़िया। कितना इम्प्रूव कर रहे हैं हम शुरू करेंगे लेकिन आपको देखेंगे आपका इम्प्रूवमेंट देखेंगे उसके बाद हम आपको देंगे सारी चीजें अच्छा तो आपने बिना पेमेंट हाँ, हमने शुरू किया आपने हाँ बिल्कुल शुरू किया क्योंकि मुझे उनके ऊपर विश्वास था और क्योंकि मैं ये देख रहा था कि उनको भी एक अनजाने व्यक्ति पे विश्वास, विश्वास है, है जो उस वक्त जो मुझे बाद में पता चला जो एक एडिटिंग मशीन होती है पचास लाख की उसकी उसके केयर मुझे बना रहे थे बहुत बड़ी चीज हाँ तो ये विश्वास जो होता है ये काफी पारस्परिक होता है अगर एक को दूसरे पे नहीं है तो दूसरे को पहले पर विश्वास था के भी और कही ना कही आपको अपने भी विश्वास था इसलिए जब इसलिये मुझे तो... उनसे जब ये लेना था तो मैंने उनको कहा था मुझे तो एडिटर बनना है लेकिन मैं ये सारे काम करूंगा और मैं प्रूव करूंगा कि मैं एक डायमंड हूँ आपके लिए मैंने ये सेंटेंस कहा था वहां पर उस चीज को अब उन्होंने कहा कि ठीक है मैं देखता हूँ तो जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ता गया तो मेरी जो सैलरी थी डायरेक्ट डायरेक्टर ख्वाब तो वही था हाँ। लक्ष्य वही था क्योंकि मुझे स्टोरी टेलर बनना था ओके हाँ। और एडिटिंग एक टेक्निकल एस्पेक्ट है जिसके लिए श्रीधर एन जोशी ने कहा था की अगर डायरेक्शन सीखना है अच्छे डायरेक्टर बनना है पहले उसके टेक्निकल एस्पेक्ट सीख लो और एडिटिंग जो एडिटर होता है वो अच्छा डायरेक्टर बन सकता, बन सकता है।, है क्योंकि उसमें हर तरह के डिपार्टमेंट्स के काम आते हैं इसको आप सीख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पहला एग्जांपल तो ले लिया सीधे कि दादा साहब फालके को आप वो सब सारा काम करते थे अच्छा। हाँ देन उन्होंने दूसरा नाम लिया ऋषिकेश मुखर्जी जी का ऋषिकेश मुखर्जी हाँ की उनको देखो आप उन्होंने कैसा काम किया तो ये फिर आप आगे जाइए सारी चीजों को करते रहिए तो ये सब करते हुए ये करीब इस तरह से करते हुए आठ साल निकल गए इस दौरान में वाशु भगनानी जी देन बोनी कपूर जी प्रभु देवा एस जे सूर्या बहुत सारे लोगों के साथ काम किया मैंने तो as a बतौर एडिटिंग या like लाइक पहल, अप्रेंटिस पहले, पहले okay. uh, okay. चिफ असिस्टेंट एडिटर उसके बाद फिर एसोसिएट एडिटर देन सेकेंड एडिटर और हाँ. उसके बाद 2008 में एक फिल्म बनी वॉन्टेड जिसमें बोनी कपूर ने ये आठ सालों की जर्नी देखते हुए उन्होंने मुझे ब्रेक दिया और मैं उसमें एडिटर बना okay. लेकिन मेरा लक्ष्य डायक्शन डायरेक्शन था। था। उसके बाद की जो जर्नी हुई उसमें मैं आशुतोष के साथ जुड़ा सात में उनके साथ मैंने किया जोधा अकबर जिसमें मैं चीफ असिस्टेंट एडिटर था और उन्होंने मुझे ट्रेलर एडिट करने के लिए इंडिपेंडेंट क्रेडिट दिया बोला कि आपने एडिट किया इसलिए है वो काम से खुश होकर बोले उस साथ मतलब आपकी जर्नी शुरू हुई रांची से हाँ आए आप संघर्ष किया पहुंचे मुंबई और वहाँ से एडिटिंग एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस एक डायरेक्टर से दूसरे डरेक्टर एक विजन से दूसरे विजन आपने जितने डायरेक्टरी से नंबर निकाले थे वो एक भी काम नहीं आया नहीं।, ऐसे ऐसे। नहीं लेकिन वो काम आया पर वो डायरेक्टरी के नंबर आपको काम नहीं आया क्यूँकी नंबर तो कुछ और ही सेट था और इस और ऑलरेडी कहीं और सेट किया गया था जिनको मैंने जिनका नाम नहीं सुना था उनके साथ काम उनके काम जिनके साथ काम करूंगा ऐसा कभी सोचा नहीं था उनके साथ काम के साथ काम करूं। और उसके बाद जब ये आगे चली बात तो फिर जोधा अकबर हुई आपकी जर्नी डायरेक्टर की कब से शुरू ये दो हजार पंद्रह में इससे पहले मैं ऑलरेडी कहानियां लिखना शुरू कर दिया था क्यूँकी मेरी एक फिल्म जो बनती थी एडिटिंग बड़ी बड़ी फिल्म थी दो साल निकल जाते थे तो बीच में जो गैप होते थे तो मैं स्टोरी लिखना शुरू कर दिया था और दो में जब मैं एवरेस्ट सीरियल एडिट कर रहा था उस वक्त हमारे एक मित्र हैं अभिनव गौड़ तो एक कहानी लेकर मेरे पास आए और वो पूर्वांचल जो पूर्वी उत्तर प्रदेश बोलते हैं वहां की सत्य घटनाओं पर आधारित थी तो उस कहानी को वो कहानी काफी प्रभावित की मुझे तो हमने उस कहानी को डेवलप करना शुरू किया उसके ऊपर और सोचा कि अगर फिल्म बनानी तो इसको बनाते हैं हम क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं इसमें फिर मेरी जो स्टडी थी महात्मा गांधी को लेकर तो उन सारी चीजों को लेकर मैंने कहानी को पिरोया इसके अंदर और इसके लिए फिर हमने फाइनेंस ढूंढना शुरू किया और कमाल की बात है कि फाइनेंस हमें कहीं से नहीं मिला प्रोमिस बहुत थे कहीं से नहीं मिला लेकिन इस फिल्म को बनना था और आश्चर्य की बात की फाइनली ये फाइनेंस मुझे मेरी पत्नी की तरफ से मिला अच्छा मधुमिता तो रॉय जो इस फिल्म की प्रोड्यूसर बनी अब उन्होंने क्या दिखकर क्या समझ कर ये तो वही बता सकती है तो वो भी हमारे बीच ही है तो हम चाहेंगे कि वो भी अपना थोड़ा सा बताएं कि किस प्रकार से आपने क्या देखा और किस क्यों आपने फाइनेंस किया पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद हमारे बीच हैं मधुमीता जी और मधुमीता जी आप बताएंगे कि उन्होंने फाइनेंस क्यों किया हाँ शुरू करने के पहले मैं बाबा को नमन करती हूँ ये बोलती हूँ कि मैं एज अ प्रोफेशनल कंपनी सेक्रेटरी हूँ मैंने लगभग 15 साल मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉब किया उसके बाद मेरा इनके साथ शादी हुई और मैंने अपना जॉब छोड़ बॉम्बे आई उसके बाद मैं देख रही थी कि इनके पास बहुत अच्छी स्टोरी है स्टोरी है टच्ड में एक सोशल इशू के ऊपर था एक इंसान की जर्नी थी जो हम लोग बहुत अच्छी तरह से एंटरटेन की तरह से उसको बना के हम लोग प्रेजेंट कर सकते थे मुझे लगा और मैंने देखा ये लोग जाड़ रहे है इतना अच्छे आर्टिस्ट है हर जगह जाड़ रहे लेकिन उनको फाइनेंस नहीं मिल रहा तो उसी वक्त मैंने डिसीजन ली कि मुझे ये करना है मैंने ये प्रोजेक्ट हाथ में ली और सबके साथ मैं नहीं बोलूंगी मैंने सबको मेरे साथ जुड़ा सबने मुझे अपने साथ जोड़ जोड़ा सारे लोगों ने और ये मूवी बनी आप ये सेंसर सर्टिफिकेट भी मिल गई है अच्छा। जस्ट आप रिलीज की अपेक्षा है इसको लोगों के सामने लाने की अपेक्षा है आप राइटिंग भी करते हैं डायरेक्टिंग भी है एडिटिंग भी है आपको संगीत का शौक है संगीत सुनने का शौक है क्योंकि गाने का शौक। बिल्कुल नहीं क्योंकि गाना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए हाँ कहानियां सोचने का बड़ा अच्छा शौक है मैं बहुत ख्यालों में निकल जाता हूँ और यही एक रीजन है जिसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि एक फिल्म मेकर की जर्नी और हम जिस छोटे से जगहों से आते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पर कोई नहीं होता है तो एक बहुत ही मुश्किल वाला दौर होता है तो इन सारे दौर में जो मैं गलत आदतों से जो बचा हो वो मेरा लक्ष्य कि मुझे यहाँ तक जाना है लेकिन इसके लिए गलत तरीके नहीं अपनाने हैं और अच्छी कहानियां कहनी है तो ये जो अच्छी कहानियां हमेशा डूबा रहता था एक कई बार ऐसे भी मौके आए हैं कि मैं घर के अंदर दरवाजे से बाहर नहीं निकला हूँ वन रूम किचन जो होता है तो वन रूम किचन से बाहर निकला हूँ पूरे पंद्रह के पंद्रह दिन घर के अंदर केवल फिल्म देखा प्रेरणा लेने के अंदर प्रेरणा लेने के लिए अराउंड द वर्ल्ड फिल्म मेकर किस तरह की कहानियां बोलते कहानिया हैं और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे दुनिया को जानने का मौका इस सिनेमा के थ्रू ही मिला है जहाँ हम जानी क्योंकि मीडिया आज इतनी पावरफुल टेलीविजन दिखा सकता है दिखा दिखा सकता। उस वक्त नहीं था 2009 तक भी नहीं, नहीं था दो हजार पांच में भी नहीं था 2000 में तो बिल्कुल ही नहीं था जब पेजर से वर्क पेजर से काम चलता था दो हजार तक तो पेजर चला है वहाँ पे आपने अभी तक कितनी कर ली है फिल्मे एडिटिंग तो मैंने कभी काउंट नहीं किया लेकिन बहुत सारी फिल्में हैं और जिसमें मुख्यता है वांटेड फिर खेले हम जी जान से ये जो दो फिल्में जो हैं ये मैंने इंडिपेंडेंट तौर पे की हैं लेकिन इसके अलावा दो तीन और इम्पॉर्टेंट फिल्में लाइक जोधा अकबर नो एंट्री और खुशी ये सब बड़ी फिल्में हैं जिसमें मैं चीफ असिस्टेंट एडिटर और एसोसिएट एडिटर रहा हूँ अनवॉन्टेड जिसका डायरेक्शन मैंने क्या है, ये हमारी पहली फिल्म है और ये अनवांटेड भी जो नाम है वो काफी जस्टिफाई करता है स्टोरी को कि हमारे कई ऐसे गुण हैं जो सोसाइटी में अनवॉन्टेड है और कई ऐसे अच्छे लोग हैं जिनके लिए सोसाइटी की बुराइयां अनवांटेड है अच्छा। तो ये दोनों तरफ से दोनों तरह की कहानी कहती दो की है, है।, है दोनों तरफ से कहानी कहती है ये। बहुत जल्दी इसको भी रिलीज होने वाली है ऐसे बिल्कुल बिल्कुल हम लोग इसको पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये एक टोटली इंडिपेंडेंट फिल्म है सेल्फ फाइनांस्ड फिल्म है दूसरी बात है कि इसमें कोई बड़ा स्टूडियो जुड़ा हुआ नहीं है तो इंडिपेंडेंट फिल्म को एक अलग संघर्ष से गुजरना पड़ता है और इसकी जर्नी ही बिल्कुल अलग होती है इसमें बहुत टाइम लगता है हमने दो में शुरुआत की और ये 2018 में 19, 19 में जाकर हमने इसका सर्टिफिकेट लिया है, सर्टिफिकेट। किया तो काफी लंबी जर्नी रही और इस पूरे दौरान एडिटिंग करते हुए मैं के कांटेक्ट में आया, बाबा के कांटेक्ट में आया ज्ञान में आया तो इस ज्ञान ने इस जर्नी को आसान बना दिया नहीं आपने तो बोला हाँ जनवरी मास बिल्कुल क्योंकि अगर यह चीज नहीं होता इतने सारे चैलेंजेस हैं जो इंसान को तोड़ देते हैं उसके लिए बहुत शक्ति चाहिए हम लोग जब भी शूटिंग करते हैं तो कई सारे लोग हैं पुराने एक्सपीरियंस लोग हैं वो लोग बोलते हैं एक दिन का शूटिंग एक पूरी लड़की की शादी के बराबर होती है वो जो मैनेजमेंट है अगर उसमें जितने पैसे लगते हैं पैसे जिस तरह से जोड़कर लाए जाते हैं जिस तरह के आर्टिस्ट को टेक्नीशियंस को लोकेशन को कॉस्ट्यूम्स को इकट्ठा किया जाता है और अगर थोड़ी सी एक चीज कोई गलती हो जाए तो पूरा पोस्टपोन होता है तो सारा वेस्ट हो जाता है और उससे भी अगर वेस्ट नहीं करना है तो उसको कितना प्लानिंग करना है चैलेंजेस आ जाए तो उससे निपटने के लिए सारी तैयारियां करनी पड़ती है उसके लिए क्रिएटिव तौर पे तैयार रहना पड़ता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो उसको क्रिएटिवली कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं ये सारी चीजें तो मैं शुक्र गुजार हूं कि मेरे ही एक असिस्टेंट ने जिनको हमने एडिटिंग सिखाई मैं निमित बना एक्चुअली उसको एडिटिंग सिखाने के लिए उसने मुझे ब्रह्मा कुमारी से इंट्रोड्यूस कराया तो मैं उसका भी शुक्रगुजार हूँ उस भाई का क्योंकि अगर उन्होंने उसे नहीं जोड़ा होता मुझे तो फिर मैं यहाँ तक इस फिल्म को इस तरीके से सक्सेसफुली नहीं बना सकता था वो परवाला कहीं ना कहीं से अपने को देता है। बिल्कुल से बिल्कुल, से हम सिर्फ जरिया है, उसके, और नहीं है हमें सिर्फ अपना उत्तम लक्ष्य उसको बताना है कोशिश करनी है साधन अपने आप जुड़ जायेंगे समय लगेगा सब्र भी रखना पड़ेगा तो डायरेक्टर आपको बनना था उसके पहले सारी तैयारियां हो गई एडिटिंग की भी ये भी बन गए बिल्कुल बिल्कुल जब आप, आस... कलाओं को आपने, अपने अंदर एक्टिंग ने मुझे श्रीधर एन जोशी जी से मिलाया जिन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया कि एडिटिंग ज्वाइन करो तो तुम्हारी तो जर्नी बहुत आसान, आसान हो जाए। हो जाए। हो जाएगी। जब एडिटिंग करने के बाद एडिटिंग के जरिए मैंने जब किसी के लिए अच्छा किया एक एडिटर बनने वाला है आज तो उसने मुझे उसी बीच ब्रह्मा कुमारी से मिला दिया उसने कभी सोच के नहीं मिलाया कि क्या होगा कैसे होगा बस उन्होंने भाई सर आप ऐसे हैं ऐसे हैं आप जिससे सोचते हैं भाई तो आप वहां पर जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा तो उन्होंने मुझे यहां जोड़ दिया और यहां के जो ज्ञान मिले उसके बाद हमने शूटिंग के दौरान इतने सारे चैलेंजेस आए थे पूर्वी उत्तर प्रदेश में शूटिंग करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बिकॉज वहां की जो गर्मी है मई में और जो तूफान चलते हैं धूल भरी आंधिया होती हैं, उसमें शूटिंग करना बहुत मुश्किल है 50 डिग्री में भी हम लोगों ने शूटिंग की है अच्छा। और धूल भरी आंधी में भी शूटिंग की है हमने, लेकिन सब्र के साथ किया। कि सुबह प्रार्थना करके निकलते हैं, आज शूटिंग करनी है जो भी स्थिति रहेगी हम शूटिंग करेंगे तो आप लोगों का सफर काफी चैलेंजिंग भी रहा बहुत कुछ आपने सीखा बहुत कुछ व्यूअर्स को भी सुन आइडिया आई होगी अगर इनमें से कोई डायरेक्टर बनना चाहता है तो उनको भी ये लगा एक थीम मिल गई कि भाई अगर मेरे को बनना है तो पहले एडिटिंग से शुरू करूंगा तो मैं डायरेक्टर सहज बन सकता हूं मतलब उनको भी एक है कि भाई हाँ अब आप ऐसे लोगों को क्या बताना चाहेंगे अगर समझो कुछ कोई विशेष पॉइंट्स कोई विशेष बातें बिल्कुल इसमें दो तीन है? बातें हैं पहले तो लक्ष्य निर्धारित करना बहुत जरूरी है उस लक्ष्य तक एकाएक नहीं पहुँच सकते उसमें समय देना पड़ेगा उस लक्ष्य तक जाने के लिए कई रास्ते होते हैं उसमें से एक सही रास्ते का चुनाव के लिए विवेक चाहिए उस विवेक के लिए सही ज्ञान चाहिए उस सही ज्ञान के लिए सही टीचर चाहिए सही टीचर चाहिए तो वो सही टीचर आपको विवेक भी देगा आपको शक्ति भी देगा क्योंकि पहुंचना तो है ही निश्चित है लेकिन वहाँ टूटना नहीं है टूटना नहीं है बिखरना नहीं है हमें वहाँ तक बहुत अच्छी बात बताई की विवेक भी चाहिए ज्ञान भी चाहिए शक्ति भी चाहिए तो हम अपने लक्ष्य तक आराम से पहुंच क्योंकि सके अगर ये फिल्म है और हम फिल्म करना चाहते हैं तो फिल्म ये सोलो मीडियम नहीं है ये टीम वर्क है तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसे ज्ञान जो है जो अगर हमारे पास है तो हमें सिचुएशन को हैंडल करना बहुत इजी हो जाता है आगे आपका फ्यूचर क्या प्लान है भी? एक तो फिल्म बन चुकी है आपकी, आपकी एज अ डायरेक्टर कहानी से लिख सकते है लिख लेकिन फिल्म के थ्रू नहीं बोल सकते तो उसके लिए डायरेक्टर बनना पड़ता है सिर्फ डायरेक्टर बनना लक्ष्य नहीं है बहुत सारी अच्छी कहानियां है। करनी है हाँ। <laughs> तो बहुत सारी कहानियों को कहना है और इसके साथ ही और भी ये जो माध्यम जुड़ा हुआ है कि हमें और भी बहुत सारे अच्छे काम करने हैं, और समय आने के बाद वो जब हमें लगता है कि वो काम हम जब करें तो हम दुनिया को बताए तो आपका लक्ष्य है की और अच्छी अच्छी कहानियां मैं लोगों के आगे पेश करूँ बिल्कुल, बिल्कुल अच्छी अच्छी मूवीज बना के आपको ऑल द बेस्ट क्या आपको राजस्थान गुजरात के व्यूअर्स भी सुन रहे हैं मतलब सभी श्रोताओं के लिए कोई मैसेज दे मैं उनके लिए यही कहूंगा कि, कि आ, फिल्में जरूर देखें वो क्योंकि फिल्मों ने मेरा नजरिया चेंज कर दिया है लेकिन सही फिल्में देखें और वैसी फिल्में देखें जो सस्ती मनोरंजन ना हो कुछ ऐसी फिल्में भी देखें जिनसे उनको प्रेरणा मिले और क्योंकि ये जो प्रेरणादायक फिल्में होती हैं वो उनका करियर बनाती है कुछ फिल्में बना रहे हैं वो उनकी सत्य की तलाश का लक्ष्य हो बहुत अच्छी बातें हम सुन रहे थे दिलीप जी से आप फिल्में देखें हमारे हम कहते हैं फिल्में ना देखो पर हाँ। सही बात है अच्छी फिल्में देखें जिससे हमको प्रेरणा मिले और हम जीवन में आगे कुछ कर सकें तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्रोताओं की तरफ से और रेडियो मधुबन की तरफ से कि आपने इतने अच्छे विचार हमारे सामने रखे आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी प्वाइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो मुस्कुराते रहो